श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यासी पच्चीस मई अठारह सौ चौरासी संसार में किस प्रकार रहना चाहिए जन्मोत्सव दिन भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण पंचवटी के नीचे पुराने वट वृक्ष के चबूतरे पर विजय केदार सुरेंद्र भवनाथ राखाल आदि बहुत से भक्तों के साथ दक्षिण की ओर मुंह किए बैठे हैं कुछ भक्त चबूतरे पर बैठे हैं अधिकांश चबूतरे के नीचे चारों ओर खड़े हुए हैं दिन के एक बजे का समय होगा रविवार पच्चीस मई अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण का जन्म दिन फाल्गुन शुक्ला द्वितीय है परंतु उनका हाथ अभी अच्छा नहीं हुआ इसलिए अब तक जन्मोत्सव नहीं मनाया गया अब हाथ बहुत कुछ अच्छा है इसलिए भक्तगण आनंद बनाना चाहते हैं सहचरी का गाना होगा सहचरी की उम्र ज्यादा हो गई है परंतु कीर्तन करने में उसकी प्रसिद्धि है मास्टर श्री रामकृष्ण को कमरे में न देख पंचवटी की ओर चले आए देखा सबके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है उन्होंने यह नहीं देखा कि श्री राम कृष्ण भी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हैं मास्टर खड़े थे श्री राम कृष्ण से बिल्कुल के बिल्कुल सामने उन्होंने व्यग्रता पूर्वक पूछा वे कहाँ हैं उनकी यह बात सुनकर सब के सब बड़े जोर से हंस पड़े एका एक सामने श्री राम कृष्ण को देखकर वे लज्जित हो गए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया देखा श्री राम कृष्ण के बाई और केदार चटर्जी और विजय गोस्वामी चबूतरे पर बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण दक्षिण की ओर मुँह किए बैठे हैं श्री राम कृष्ण सहास्य मास्टर से देखो हमने दोनों को केदार और विजय को कैसा मिला दिया है श्री वृंदावन से श्री राम कृष्ण माधवी लता ले आए थे उसे पंचवटी में अठारह सौ ईस्वी में लगाया था अब वह लता खूब बड़ी हो गई है छोटे छोटे लड़के उस पर बैठकर झूल रहे हैं नाच रहे हैं श्री रामकृष्ण आनंदपूर्वक देखते हुए कह रहे हैं बंदर के बच्चों का स्वभाव है गिर जाने पर भी नहीं छोड़ते सुरेंद्र चबूतरे के नीचे खड़े हैं श्री राम कृष्ण स्नेहपूर्वक कह रहे हैं तुम ऊपर चले जाओ इस तरह पैर भी मज़े में झूला सकोगे सुरेंद्र ऊपर चले गए भवनाथ कुर्ता पहने हुए बैठे हैं यह देख सुरेंद्र ने कहा क्यों जी आप विलायत जा रहे हैं क्या श्री रामकृष्ण हंसते हुए कहते हैं हमारा विलायत ईश्वर के पास है श्री रामकृष्ण भक्तों से अनेक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मैं कभी कभी धोती कपड़ा फेंककर आनंद में होकर घूमता था शंभु ने एक दिन कहा क्यों जी तुम इसीलिए कपड़े फेंककर घूमते हो बड़ा आराम मिलता है मैंने एक दिन ऐसा करके देखा था सुरेंद्र ऑफिस से लौटकर कपड़े उतारता हुआ कहता हूँ माँ तुमने कितने बंधनों से जकड़ रखा है श्री रामकृष्ण अष्टपाशों से बंध बांध रखा है लज्जा घृणा भय जाति अभिमान संकोच छिपाने की इच्छा आदि सब श्री रामकृष्ण गाने लगे पहले गाने का भाव है माँ मुझे यही खेद है कि तुम्हारे जैसी माता के रहते भी मेरे जागते हुए घर में चोरी हो दूसरे गाने का अर्थ है माँ तुम इस संसार में खूब पतंग उड़ा रहे हो आशा की वायु पर पतंग उड़ रही है उसमें माया की डोर लगी हुई है श्री रामकृष्ण माया की डोर स्त्री पुत्र है विषय से वह डोर माँजी गई है इसीलिए उसमें इतनी तेजी आ गई है विषय अर्थात कामणी कांचन रामकृष्ण फिर गाने लगे गीत का भाव संसार में पासा खेलने के लिए आना है यहां आकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं की थी आशा की आशा भग्न दशा ही है पहले मेरे हक में पंजा आया पौबारह अठारह सोलह जिस तरह फिर फिरकर आया करते हैं उसी तरह मैं भी युग और युगांतरों में आता गया कच्चे बारह के पढ़ने पर मां पंजे और छक्के में मुझे बंध जाना पड़ा छः दो आठ छह चार दस माँ ये कोई मेरे वंश में नहीं है इस खेल में मुझे कोई यश ना मिला अब तो बाजी भी खत्म होनी चाहती है श्री राम कृष्ण पंजा अर्थात पंचभूत पंजे और छक्के में बंध जाना अर्थात पंचभूतों और सर रिपियों के वश में आना छह तीनों नौ को अंगूठा दिखाना अर्थात छह रिपों के बस में न आना और तीनों गुणों के पार हो जाना सत्व रज और तम इन तीनों गुणों ने आदमी को अपने वश में कर रखा है तीनों भाई भाई हैं सत्व के रहने पर वह रज को बुला सकता है और रज के रहने पर वह तम को बुला सकता है तीनों गुण चोर हैं तमो विनाश करता है रजोगुण बद्ध करता है सतोगुण बंधन तो जरूर खोलता है परंतु वह ईश्वर के पास तक नहीं ले जा सकता विजय सहास्य सत भी चोर है ना? श्री राम कृष्ण सहास्य वह ईश्वर के पास नहीं ले जा सकता परंतु रास्ता दिखा देता है भवनाथ वाह कैसी सुंदर बात है श्री राम कृष्ण हाँ यह बड़ी ऊंची बात है भक्तगण के ये सब बातें सुनकर भक्तगण ये सब बातें सुनकर आनंद मना रहे हैं